संक्षिप्त महाभारत आसमेदिक पर्व जीव की मृत्यु और उसकी त्रिवित गति का वर्णन काश्यप ने पूछा महात्मन यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है संसारी जीव किस तरह इस दुख में संसार से मुक्त होता है वह मूल अविद्या और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है और एक शरीर से छूट दूसरे में वह किस प्रकार प्रवेश करता है मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं ब्राह्मण कहते हैं कृष्ण काश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महर्षि ने उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना आरंभ किया सिद्ध ने कहा काश्यप मनुष्य इस श्लोक में आयु और कृत्य को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वह शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं शरीर ग्रहण के अनंतर, जब ये सभी कर्म अपना फल देकर हो हो जाते हैं, उस उस समय जीव की आयु का का भी हो जाता है। है, अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है। और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है वह अपने सत्व अर्थात धैर्य बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में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 दोषों को कुपित कर देता है उन दोषों के कुपित होने पर वह अपने लिए प्राण नाशक रोगों को बुला लेता है और इन्हीं सब कारणों से उसका शरीर नष्ट हो जाता है इस प्रकार संसार के सभी जीव वेदनाओं से ग्रस्त और जन्म मरण के भय से सदा उद्विग्न रहते हैं देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप रस आदि विषयों का अनुभव करता है उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान पड़ता इस शरीर के भीतर रहकर जो सब कार्य करता है वह सनातन जीव है अंतकाल उपस्थित होने पर तम अर्थात अविद्या के द्वारा जीव की ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाती है उसके मर्म स्थान अवरुद्ध हो जाते हैं उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है तब वह जीवात्मा बारम्बार लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलते समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है शरीर से अलग होने पर वह अपने किए हुए पुण्य अथवा पाप कर्मों से घिराव रहता है जिन्होंने वेद शास्त्र के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा यह जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते हुए बूझते रहे हुए खद्योत को देखते हैं उसी प्रकार सिद्ध पुरुष अपने ज्ञान में दिव्य से जन्मते मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं शास्त्र के अनुसार जीव के तीन स्थान देखे गए हैं मृतलोक स्वर्गलोक और नरक यह मृतलोक की भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है यही शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसका यथा योग्य फल प्राप्त करते हैं यही पुण्य कर्म करने वाले जीव अर्थात स्वर्ग में जाकर अपने कर्मानुसार उत्तम भोग प्राप्त करते हैं और यही पाप कर्म करने वाले मनुष्य कर्मानुसार नरक में पड़ते हैं यह जीव की अधोगति है जो घोर कष्ट देने वाली है इसमें पढ़कर पापी मनुष्य अग्नि में पकाए जाते हैं उसकी यातना से छुटकारा मिलना बहुत कठिन है इसलिए पाप कर्म से अलग रहकर अपने को नरक से बचाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए अब स्वर्ग आदि ऊर्ज लोकों में गए हुए प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं उनका वर्णन करता हूं। सुनो इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैश्चिकी बुद्धि प्राप्त होगी जहां ये समस्त ताराएं हैं जहां चंद्रमंडल प्रकाशित होता है तथा जिस लोक में सूर्य अपनी किरणों से देप्यमान दिखाई देता है उन सबको तुम पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के स्थान समझो। पुण्य आत्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्य का फल भोकते हैं। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है, तब वे वहां से नीचे गिरते हैं यह आवागमन की परंपरा बराबर लगी रहती है ऊपर के लोकों में भी ऊंच नीच और मध्यम का भेद रहता है इसलिए वहां निवास करने वालों को भी दूसरों का तेज और ऐश्वर्य अपने से अधिक देखकर मन में संतोष नहीं होता इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने पृथक पृथक वर्णन किया अब यह बताऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है तुम एकाग्रचित्त होकर इस विषय को सुनो